पूज्य श्री बाबा महाराज भागवत लेकर कथा व्यास परम पूज्य श्री ठाकुर जी ने भागवत यहां आनंद का विषय है कि श्री धाम वृंदावन और चिन्मय भूमि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि श्री धाम वृंदावन और उसमें सिद्ध पीठ राधाबाद स्थित आज अत्यंत ही आनंद का विषय है इस प्रांगण में आप हम सब समवेत हैं एक ऐसे क्षण में अगर मैं कहूं कि ये सिद्ध स्थान इसकी निरंतर सेवा करते हुए पूज्य गुरुश्री विद्यामंदी महाराज अनवरत रूप से इसकी सेवा करते हुए 50 वर्ष पूरे हुए हैं इस उपलक्ष में उनका एक शब्द संकल्प था माँ भगवती की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह शुभ संकल्प अब रूपायित होने जा रहा है शिव भागवत कथा इस भागवती कथा का निरंतर एक सप्ताह तक आप आनंद उठाएंगे और इस भागवती रस में सरोवार करेंगे हम आप सबको अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐसे हम आप सबके सुपरिचित जिनकी वाणी में अद्भुत ओझ है लित्य है ऐसे परम पूज्य सुनाम धन्य पंडित श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी और यह आयोजन प्रारंभ हो इस अवसर पर आप पार्श्व में देख रहे हैं कि ये सिद्ध पीठ मां कामी चित्रपट आप ऊपर देख रहे हैं मध्य निर्गपा है। बड़े महाराज पूज्य श्री केशवानंद में उनके अनुवर्ती पूज्य सभी हमारे श्रद्धेय महाराज और अपने श्री विद्यापति महाराज यहाँ विराजमान है हमें अत्यंत हर्ष है कि आज हमारे कि राम पुरुषार्थ हिंदुस्थान से से जुड़े रहे हैं और उन्होंने सारे इतिहास को अपने आंखों से देखा है साक्षात किया है ऐसे यहाँ उत्तरी उड़ाकर परम श्रद्धे श्री चैतन्य कृष्ण आश्रय तीर्थ जी महाराज का अभिनंदन कर रहे हैं और परम विद्वान रंग लक्ष्मी प्रयास पर विराज रहे हैं कृपया आप सब अभी पूजन हो रहा है व्यास पूजन पूजन श्री बाबा भारत ने बाल्यापण कर व्यास के रूप में ठाकुर का अभिवादन किया उत्तर भी उड़ा रहे हैं ऊ मारती कुमाण नील गीता गीता ब्रज जिनका ब्रज गोपिकाओं ने पूजन किया था ऐसी माप का उसमें उल्लेख है श्रीमद भागवती गाथा भगवत भक्ति विवर्धिनी श्रीमद भागवत की ही एकमात्र ऐसी विशेषता है कि जो श्रीमद भागवत को श्रवण करता है या श्रवण कराता है उसको भगवान के में रती होती है गति होती है मति होती है तो श्रीमद भागवती गाथा भगवत भक्ति बर्धिनी योजित तो श्रेय कायनी प्रसादिनी तो केवल भगवती माँ कात्यायनी की कृपा के द्वारा ही इतना सुंदर सुयोग यहाँ पर प्राप्त हुआ है जैसा कि आप लोगों को विजय है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गुणगान करने के लिए कृष्ण से भड़कर के वक्ता कोई हो ही नहीं सकता ये हमारे बाबा के हृदयगत भाव है। बाबा के सामने जब श्रीमद भागवत का प्रश्न आया तो बाबा ने सोचा कि भाई भगवान कृष्णचंद्र की कृषा है तो कृष्णचंद्र से भड़कर के और कौन ऐसा वक्ता हो सकता है जो उनकी दिव्य लीलाओं का हमको श्रवण करा सके तो मेरी दृष्टि में कृष्ण चंद्र स्वयं श्रीमान श्रावय के द्वारा करूंगा कि आप भी अपने हृदय में ये भाव लाएं कि यहाँ पर ठाकुर जी नहीं बल्कि साक्षात कृष्णचंद्र ही यहाँ पर उपस्थित होकर के अपने मुखार बिंद से श्रीमद्भागवत की दिव्य कथा का आप लोगों को पान कराएंगे कृष्ण स्वयं श्रीमान श्रावयती कथा ठाकुर जी की विख्यात तो विपस्ता शिरोमणि जितने भी विद्वान हैं उन विद्वानों में आप सुग्य हैं विद्वान हैं और आपका एक छोटा सा नाम है बड़ा प्रिय नाम ठाकुर जी छठ कृष्णचंद्र के नाम से इनको लोग न जानते हो परंतु ठाकुर जी की उपाधि इनके साथ में लगी हुई है ऐसे इस प्रकार के श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज यहाँ निरंतर सात दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को आपको श्रवण इतना भव्य कार्यक्रम है तो भव्य कार्यक्रम के लिए शुभारंभ के लिए भी हमको एक भव्य मूर्ति की आवश्यकता थी हम लोगों का गौरव है हम लोग परम सौभाग्यशाली है कि ब्रज की ही नहीं वृंदावन की नहीं भारत की ही नहीं अभी विश्व की एक ऐसी अमूल्य निधि आज हमारे सामने विराजी हुई है जिनके दर्शन मात्र से मानवों का कल्याण होता है ऐसे कृपासिंधु सिंधु दीनानाथ दीनाथ गोस्वामी और चैतन्य कृष्ण तीर वैष्णवानाम तीर्थाज वैष्णवा नाम शिरोमणी उत्सव उद्घाटन तीत परम विद्वान माध्य संप्रदाय आचार्य स्वयं चैतन्य कृष्ण जी महाराज जिनके पूर्व आश्रम का नाम गोस्वामी अतुल विद्वानों में अग्रणी ब्रिज की शोभा गोस्वामी वंशावतंश माध्यवेश्वर संप्रदाय आचार्य श्री अतुल जी महाराज ने अभी इस का उद्घाटन संपन्न किया है अंत में संतो बुधा नार्य आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ पर पधारे हैं इनमें बड़ बड़े बड़े संत विराजे हुए हैं परम विद्वानों की मंडली उत्सव है मौजूद है संतो बुधा नार्य उत्सवे ये समागता मंगलम कुर्ता तेम काक्यायनि बल ऐसी जगत है माँ कायनी के चरणों में हम तो बारंबार यही प्रार्थना करेंगे कि देश से जो भी भक्तगण इस मनोकामना को लेकर यहाँ आए हैं माँ कात्यायनी के चरणों में हम बारंबार प्रार्थना करते हैं कि माँ कायनी आप लोगों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजो मंगलम पुनरी काक्ष मंगलाय तनोहरी जय जय श्री राधे एक और निवेदन आपसे करूंगा मां के दरबारों में बैठे हुए हैं आप लोग केवल एक मां की स्थिति मैं उच्चारण करूंगा आप लोग सब श्री मां के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन मानसिक रूप से प्रस्तुत करें कहिए सर्व मंगल अरे इतने आदमी आवाज नहीं निकल रही क्या बात है बोलो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ सादिकरण्य गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तु ते परित्राण दीना परिणे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते ते सृष्टिस्थित विनाशा शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रिए गुणमयी नारायणी नमोस्तुते ना इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं बोलकर भैया की बोलकर भैया की गुरु महाराज की गुरु महाराज की आज के आनंद की आज के आनंद की जय जय श्री राधे पंडित प्राण गोपालाचार्य जी के मंगलाचरण के पश्चात मैं निवेदन कर रहा हूँ पूजश्री विद्यानंदी महाराज इस अवसर पर हम सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करें पूज श्री है उनके हृदय में कितना तरंगोत्थान होता है कितना विद्युत सम्पात होता है और किस प्रकार का रसपात निपातित होकर के जीवन का अभि करके भगवत प्रेम के वंछा कल्प को आरोपित करता है यह तो केवल महत्पुरुषों के अनुभव का विषय है न प्रवचने न लभ्य उसके ऊपर कोई प्रवचन भाषण नहीं किया जा सकता होता है उतना ये स्वयं भी भागवत का रस लेते हैं और एक महान गुरु के शिष्य होने के नाते इनकी वाणी में अति गंभीर गुरुता विद्यमान है साधारण लोग भी रस अनुभव करते हैं और थोड़े जानकार लोग भी पूरा पूरा रस लेते हैं आस्वादन करते हैं ये समय वृंदावन के सार्वजनिक जनता के मध्य के अपूर्वतम अलौकिक सर्वोत्कृष्ट प्रवक्ता है एक बात है कि कल्पित करके कहना और एक ऐसा है कि की तरह से पृथ्वी को फोड़ करके जैसे चश्मा निकलता है जो लोग पार्वतीय प्रदेशों में गए हैं उन्होंने देखा है वहाँ कैसे रात शताब्दियों से धारा प्रस्फुटित तो हो रही है अनंत अलगल जल उच्छलित तो हो रहा है और प्रवाहित हो रहा है उसी प्रकार से एक वे हैं जो पहले पी करके फिर बमन करते हैं एक वे हैं कि जय कठोर भूमि को भेदन करके कृपा से अभिंचित होकर के स्वाभाविक रूप में एक ऐसी धारा उच्छलित तो होती है एक ऐसा चश्मा उत्पन्न होता है जिसमें से स्वाभाविक रूप में वेदों के उपनिषदों के संगीताओं के मर्मपूर्ण पूर्ण आश्रय योग्य आस्वादन योग्य दिव्य रस परिप्लावित तो होते हैं और बड़े बड़े शुष्क वेदांती भी और बूतरे तत्वज्ञानी लोग भी परमहंस अवधूत अनासक्त और निवृत्त तरस निवृत्त तर्श, तर्श जिनकी सब कामनाएं पूर्ण हो गई हैं नहीं जिनके हृदय ऐसे हो गए हैं कि जिनमें कामनी कंचन कीर्ति कवल कादम्ब कुर्वी ये सब आरोपित ही नहीं हो सकते निरूपित नहीं हो सकते जो आत्मा राम हैं आत्मतृप्त हैं आत्ममुक्त हैं और जो आत्त हैं ऐसे महानुभावों के लिए भी सेव्य साध्य और बंध्य और आराध्य पर तत्व का जिस प्रकार का संपूर्ण सार सारसारभूत एक विश्लेषण भागवत में है और उसका जिस प्रकार से जन समूह में वितरण परिवेशन इनके द्वारा होता है वो स्तुत्य है तीसरी बात ये कि ये ऐसी पीठ है और सबकी उपासनाएं अपने अपने आचार्यों के अनुसार परंपरा के अनुसार अपनी अपनी रितम्भरा मती से हम करते हैं लेकिन भगवती की उपासना का आदेश और उपदेश तो स्वयं श्री कृष्ण ने अपने शिवमुख से किया है जन्म लेने के समय महा के पूर्व महामाया का आवाहन करके भगवान ने कहा कि देखो तुम मेरी बहन के रूप में जन्म लो और तुम्हारे नाम होंगे तुम्हारे धाम होंगे दुर्गे की विजया वैष्णवी की चौथा से उनके ज्ञान से आज इस शुभ अवसर पर उनका शुभ आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ और अब मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ अपने आदरणीय ठाकुर जी से कि वे आज इस भागवत कथा यज्ञ के प्रथम दिन शुभारंभ करें अपनी अमृतमई वाणी से पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज नमः नमः वक्रतुंड महाकाय कॉटिशम्रभ निर्विघ्न कुर मे दिवस्यु सर्वदा पूजितो सिद्य पूजि ये विघ्नहरस्म श्रीगणाधिपते नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाक्येत्रि गौ सदा सदाभवभोहम तीर्थास्पद शिवैर श्यम भृत्याति हम प्रणतपालिभत वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् सुुस्तसुराजलक्ष्मी धर्मिठ व्यवचसा यदरण्यं मृगं दयते सिम धाव ीक्र विगल प्रसूना प्लुत वस्तु प्रस्तुत वेणुनादरीकुम स्रस्त स्रस्त निबधनी कोपी सहस्रवृत हस्तनतापवर्गमखिलोदान किशोर कृति कृष्णपजुपजुज अदिशुराज प्राण प्रयासम कपलात व्यक्त कंठावरोधन स्मरस्ते वंशी विभूषिरावनी भीतांबरादरुण पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदने कृष्ण पर तत्व न जाने मूक कौतील पंगुम लंभ तीर्गि यम वंदे परमाधव अज्ञानी ज्ञानांदनशलाकया चक्षुम तस्म श्रीगुरव गोविंद की महती कृपा श्री श्रीमा कात्याजी के दिव्याशीवाद बंदनीय पूज्य संत श्री विद्यानंद जी महाराज के मां के चरणों में श्रद्धावनत होने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रीमदभागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा का इस पवित्र प्रांगण में आज शुभारंभ होने जा रहा है वयोवृद्ध भागवत विद्वान अलंकारित शैली के लिए प्रतिष्ठित जिनकी रसधारा संपूर्ण मानव जगत को आप्लावित आप करती रही है ऐसे परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी के द्वारा उनके प्रवचना मृत के द्वारा ही इस आयोजन का शुभारंभ हुआ है भाग्योदयन बहुजन्म समर्जित सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वही अनंत जन्मों का पुण्योदय होता है तो ऐसे सो अवसर प्राप्त हो पाते हैं भागवत कथाओं की कुछ व्यस्तताएं इन कुछ वर्षों से चल रही हैं कल हिमाचल प्रदेश ऊना में भागवत कथा पूर्ण हुई और रात्रि दो बजे में वृंदावन पहुंचा आज मां के चरणों में उपस्थित हूं आप सब भक्तों के मध्य आठ दिन तक चलने वाले इस भक्ति अनुष्ठान में अवगाहन करने के लिए हम सब लोग समवेत रूप से एकीभूत हैं भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है यह कोई प्रवचन है कि व्याख्यान है कि लेक्शर है कि कोई भाषण है भागवत क्या है क्यों सुनी जाती कथा क्या होता है भागवत श्रवण करने से क्योंकि उन लोगों ने भागवत को श्रवण करके जीवन का परमानंद प्राप्त किया समस्त वास्तुओं का विवेचन जिसमें किया जाए उसको भागवत महात्म्य कहते हैं वैसे मैं ऐसा मानता हूं कि वृंदावन में भागवत के महात्म्य को बहुत विस्तृत रूप में कहना कोई आवश्यक नहीं है फिर भी इस अनुष्ठान की एक पद्धति है इसे थोड़ा संक्षिप्त महात्म पर चर्चा करेंगे लेकिन नित्य स्तुति सब लोग मेरे साथ में पाठ करें सायकालीन निस्तुति आज बोलेंगे पहले स्तुति पत्र का मुझे लगता है सबको प्राप्त हुई होगी तो सब लोग मेरे साथ में कृष्णाष्टकम का पाठ करेंगे फिर दो मिनट कीर्तन के उपरांत भागवता मृत का हम पान करेंगे उस आनंद सरोवर में अवगाहन करेंगे सब लोग मेरे साथ में गा सकते हैं स्तुति पत्र का इसीलिए आपको प्राप्त हुई होगी और नित्य ही आप दोनों समय उसको साथ में लाएंगे तो मेरे संग बोलने में आपको बहुत सुविधा रहेगी और Radhe Radhe कात्यायनी त्यायनी मे श्रीमदभागवत महा कारण करुणा वरुणालय भक्तवं छू तड़िद्युत विनंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी भागवत महापुराण परम वंदनीय संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज की पवित्र सन्निधि में गोपियों की आराध्या ब्रजंगनाओं द्वारा सेवित मात्या कात्यायनी जी के चरणों में बैठकर भागवतामृत रसपान करने के लिए हम सब लोग संवेद रूप से एकभूते हैं महात्म्य का वर्णन बड़े संक्षिप्त रूप में कहेंगे क्योंकि वृंदावन में तो कथा होनी चाहिए मेरे जीवन की छह सौ कथा में यहां कर रहा हूं छह सौ कथा कल पूर्ण हुई वैसा तो ये छह सौ कथा होनी थी पर बीच में कथा और व्यस्तता में आ गई तो ये नंबर चौरासी मा हो गया बहुत बड़े बड़े भागी होते हैं वे लोग जो श्रीधाम वृंदावन में कथा कथा रस सुधापान करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं कथा तो हम लोग सब जगह करते ही हैं देश में विदेश में हजारों लाखों लोग आनंद रस पीते ही हैं लेकिन साल दो साल में एकाध बार कथा जब मैं श्रीधाम वृंदावन में करता हूं तो मेरा भाव ये रहता है कि मैं यहां कथा ज्यादा कहूं और सब कम और क्योंकि श्री श्री मां कात्यायनी के चरणों में बैठकर हम लोग कथा सुनेंगे और सुनाएंगे इसलिए मेरा प्रयास होगा कि मैं यहां बिल्कुल विशुद्ध भागवत की कथा करूं और आपके आपको भागवत के संपूर्ण मूल विषय को सुनने का अवसर मिले ऐसा मेरा प्रयास होगा पर जहां गोपियों ने मां की कृपा से गोविंद को पाया इस स्थान पर विराजित होकर के कथा सुनने वाले तो धन्य हैं ही जिनको कथा कहने का अवसर मिल रहा है उनकी कथा और वाणी दोनों ही धन्य हो जाती है यह भूमि ऐसी है कि सच्चिदानंदरू श्वोत्पत्तिया दिहे तबे तापत्र विना साय श्री कृष्णा व्यय न बड़ी उपयोगी बातें हैं सत्य और आनंद जीवन का परम सार और परम लक्ष्य है ये सच्चिद जो त्रिकाला बाधित सत्य है जो आदिमध्या सत्य है जो अपरिवर्तनीय सत्य है उसे हम सत्य बोलते हैं सत्यव्रतम सत्यपरम तो सत्यम सत्यस्योनि से च सत्ये सत्यस्य सत्य सत्यम मृत सत्य नेत्र सत्यात्मक ऊं शरण प्रपन्ना जो सत्यव्रत है सत्य है जिसका मूल भी सत्य है मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है उसे हम सत बोलते हैं परमात्मा का दूसरा नाम चित है माने प्रकाश जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती सूर्य में रोशनी भी उसकी कृपा से है चंद्रमा में शैतल्य भी उसकी कृपा से है प्रकृति के जितने भी नियम चल रहे हैं स्वतः उसके द्वारा ही निर्देशित हैं यह संपूर्ण आकाश जिसका मंदिर शिखर है मानो पुष्पों में सुगंध वो है तो रंग भी वही है प्रकाश स्वरूप है बल्कि अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाश देता है इसलिए उसका नाम चित्त है और तीसरी बात बड़ी सुंदर कही आनंद है वो आनंद की परिभाषा तो भागवत में बड़ी विचित्र रूप में वर्णित है आनंद का मतलब क्या कुछ लोग भोजन करते हैं और पूछे कैसा लगा वह बहुत आनंद आया एयर कंडीशन कमरे में सोए सबेरे उठे कैसा लगा बहुत आनंद आया ये आनंद की परिभाषा नहीं है अरबों की संपदा हमने प्राप्त कर ली उससे सुख प्राप्त होगा आनंद नहीं बहुत सुविधाओं से हमने युक्त जीवन जी लिया उससे हमें सुविधा और सुख मिलेगा आनंद नहीं क्योंकि आनंद तो सिवाय गोविंद के दूसरा कोई होता ही नहीं है आनंद तो स्वयं कृष्ण है आपने देखा होगा भागवत की कथाएं जब होती हैं तो चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं चतुर्थ दिवस तो कृष्ण जन्मोत्सव में लोग क्या बोलते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की अवधर आनंद भयो जय राजा राम की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की नहीं नंद घर गोविंद भयो जय कन्हैया लाल की नहीं नंद घर आनंद भयो क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है आनंद स्वयं राम है जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर तेत्र लोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा जो आनंद का सिंधु है जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है इसलिए राम ही आनंद है कृष्ण ही आनंद है तो सत्य श्री कृष्ण चित भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण एक और बात दुनिया की हर चीज को आप पलट सकते हैं। सुख का उल्टा तो दुख होता है रात्रि का उल्टा दिन होता है प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है गोरे का उल्टा काला होता है विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता है आनंद का उल्टा कभी कुछ कर सकते आप एक सज्जन बोले आनंद का उल्टा भी होता है महाराज मन का क्या होता है बोले आनंद का उल्टा होता है निर मैंने कहा निरा तो तुमने अपनी तरफ से लगा लिया आनंद तो जैसे कि तैसा ही है और निरा तो हमने जोड़ दिया ना जी आनंद तो जैसे कि तैसा है अब उसको निरानंद बोल दो चाहे परमानंद बोल दो चाहे ब्रह्मानंद बोल दो चाहे विष बोल दो उसके पहले निरा लगाओ चाहे परम लगाओ चाहे विष लगाओ चाहे ब्रह्म लगाओ लेकिन आनंद को आप पलट नहीं सकते आनंद को बदला जा नहीं सकता क्योंकि आनंद सत्य है और वो त्रिकाला बाधित सत्य है आदि मध्यंत सत्य उसको आप बदल कर सकते हैं तो सत्य श्री कृष्ण है चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है विश्वोत्पत्तिया तबे वो जरासा सा है सृष्टि का सृजन हो जाता है वो जरा सा गंभीर होता है सृष्टि का पालन हो जाता है और वो भ्रुक्ति को जरा सी टेढ़ी कर लेता है प्रलय काली समुद्र में सब डूब जाते हैं तो विश्वोत्पत्यादि हेतब विश्व की उत्पत्ति पालन और लय का हेतु भी तो एकमात्र गोविंद है तापत्र विनाशाय तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति है तीनों ताप आध्यात्मिक ताप हो चाहे आदि दैविक ताप हो चाहे आदि भौतिक ताप हो कोई भी ताप गोविंद के नाम के सामने रुकता तो नहीं पाता तो तापत्र विना शायद दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापार गोविंद की सन्निधि परमात्मा राम की सन्निधि तीनों तापों को विनष्ट करती है तापत्रय विना ऐसे श्री कृष्णा वयम नुम श्री कृष्ण को हम प्रणाम द्वादश वर्षों तक जिन्होंने गर्भ में वास किया जो जन्म से ही सन्यासी है मुंडन तो तब करा पड़ता है जहां केश आ जाए संस्कारों की जरूरत तो वहां होती है जहां संस्कारों का अभाव है जो त्रिगुणातीत है सत्य रजोगुण तमोगुण तीनों से परे है वो जन्म सन्यासी है जन्म से ही सन्यासी। द्वादश वर्षों तक मात्र गर्भ मातृगर्भ करके जिसने भागवत चिंतन किया और सं्यस्तगत चिंतन जन्म लेती जो सन्यास लेकर बन की ओर प्रस्थान कर रहा है षोड़श वर्ष की जिसकी अवस्था जन्म के तुरंत बाद जो सोडस वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं श्याम वर्ण की जिनकी दिव्यंग कांति है बड़ा अद्भुत जिनका आभा मंडल है लंबी भुजाएं हैं चौड़ा दिव्य वक्षस्थल है जो दिगंबर हैं, दिगंबरम वक्त विकिरण केशम भगवान सुखाचार्य आगे आगे जा रहे हैं और वहां से वेदाभ्यास जिनको लौटाने का सतत प्रयास कर रहे हैं लेकिन व्यासि पुत्र पुत्र कह करके बोल रहे तो वृक्ष है वृक्षों ने कहा आप किसको पुत्र कहते हैं महाराज कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका आप इसके पुत्र बन चुके कौन जानता है व्यासी महाराज ने भी जब ये जाना कि वास्तव में ये तो सर्वभूत हृदय है ये तो भगवत स्वरूप है तभी तो लौट करके चले गए तुम सर्वभूत मुनि मानतोस्मि ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं बार बार वंदन करते हैं मां कात्यायनी के चरणों में बैठकर के हम लोग इस अमृत रसुदा का पान करने के लिए एकत्रित हैं ऐसे ही पुराण की कथा के लिए एक बड़ी सुंदर भूमि बताई शास्त्रों में उसका नाम है नई विषारण्य अठासी हजार संत जन विराजमान थे जिनका जीवन ही कथा है एक पुराण की कथा पूरी हुई तो दूसरी प्रारंभ आपस में ही चर्चा करते हैं कभी किसी को वक्ता बना करके बैठ जाते हैं लेकिन आज अपने नित्य के कर्मों से निवृत्त होकर के वो ऋषि जन जब बैठे थे शौन का बोलते उन्हें उनके मध्य में आदरणीय सूतजी महाराज पधारे अवे ऋषि तो बड़ी लंबी उम्र वाले हैं कोई हजार वर्ष के हैं कोई दस हजार वर्ष के हैं कोई लाख वर्ष के हो गए और आसर की बात यह है कि वो सभी सरिब्राह्मण हैं। आज उनकी कथा के मंडप में उन ऋषियों की मंडली के मध्य में बिल्कुल एक युवा संत आया महर्षि वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य भगवान सुखाचार्य के गुरु भ्राता और आसर की बात यह है कि ब्राह्मण नहीं है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण अब देखो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आठ दिन पूरा की पत्नी श्रीमती निद्रा देवी जो हैं वो तो कथा में थोड़ा गड़बड़ तो करती हाँ एक माता तो मेरे से बोली ठाकुर जी थे इतनी सोनी कथा बांचो था बताऊं महाराज मैंने कहा क्या अच्छा लगता आपको कथा में बोले में दो दो गोली नींद की खाऊं तब तो माने नींद कौन नहीं आ गए थारी कथा में तो बैठती माने ऐसी चौकी नींद आवे महाराज मैंने कहा किसी काम में तुमने मुझे पास तो किया माता वो जरूर आती हैं हा श्रीमती निद्रा कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद में उन्हें बड़ा रोष हुआ और राम जी से बोली आपने मेरे पति को मार दिया बदला लेकर के मानूंगी राम ने कहा कैसे लोगी बदला निद्रा बोली बताओ बैकुंठ में कौन जाता है राम जी बोले वही जाते हैं जो कथा सुनते हैं निद्रा बोली यही तो तरीका है जहां भी कथा हो रही होगी वहां श्रोताओं के सिर पे जाके मैं आसीन हो जाऊंगी बेचारे व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे श्रोता झोंका लेते रहेंगे कोई सुनेगा ही नहीं तो बैकुंठ जाएगा ही नहीं तो खाली गोदाम में तो ताला लगवाना ही पड़ता है ना जी रामने कहा बरोबर है देवी लेकिन अपन भी एक नीम लगा देंगे बोले क्या कि हर पांच मिनट बाद जय श्री कृष्ण बुलबादी करेंगे वो जरूर आती है तो आठ दिन का ये अनुष्ठान है हमारा उसमें आकर वो विघ्न न कर दें इसलिए जय श्री कृष्ण जरूर याद रखा करें हाँ माता के चरणों में बैठे हैं और जय श्री कृष्ण बोलेंगे तो मुझे एनर्जी मिलती रहेगी बोलो जय श्री कृष्ण हाँ शारीरिक थकान तो होती ही है लेकिन जैसी कृष्ण से करंट मिलता है अब सौनका दि ऋषियों ने आदरणीय सूत जी को देखा सब खड़े हो गए पता है ये बहुत कृपा की आपने अब देखो महाराज वो तो उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो उनको प्रणाम कर रहे हैं दोनों दोनों के सामने लेट रहे हैं। नहीं आप ये क्या कर रहे महाराज मुझे मुझे बहुत शरम आती है बड़ा संकोच लगता है आप लोग सम्मान मनीषी है तत्वज्ञ विद्वान हैं अवस्था में भी मुझसे बहुत बड़े हैं और इस प्रकार से आप मेरा स्वागत करते हैं एक बात कहूं संत वही सबसे श्रेष्ठ है जो अपने को कभी संत समझे ही नहीं ज्ञानी वही सबसे ऊंचा है जो किसी को अज्ञानी न समझे ज्ञानी वही सबसे ऊंचा है और गुरु वही सबसे उत्तम है जो अपने को कभी गुरु मानता ही नहीं बोलो जय श्री कृष्ण धनवृद्धा वृद्धा बलवृद्धा आयु वृद्धा तथा सर्वे ज्ञानवृद्धस्य वृद्ध से किंकरा कोई बल में बड़े होते हैं कोई आयु में बड़े होते हैं कोई धन में भी बड़े होते हैं लेकिन ते सर्वे ज्ञानबद्ध्य ज्ञान में जो बड़ा होता है ना वो सबसे आदरणीय और सबके लिए पूजनीय होता है शौनकां ऋषियों ने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपनी मन की बात सूत जी से कह दी कि अध्वांत विध्वंस को ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम मानव के जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है उस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूत जी आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं कोट सूर्य सम प्रभव इसलिए आज आपसे विनम्र निवेदन है ऐसी कोई कथा हमें बताओ जो कानों के द्वारा अमृत रस का काम करे मम करण रसायनम और एक बात आपसे स्पष्ट कह दे हमें कोई दुख नहीं है और हमने कभी दुख को दुख समझा भी नहीं है और कदाचित दुख आवे भी तो सूतजी दुख और सुख तो मन की मान्यता है जिसको हमने मान लिया वो सुख है और जिसको मान लिया वही दुख है वास्तव में तो सुख भी कुछ नहीं होता और दुख भी कुछ नहीं होता लेकिन जब संसार के लोगों की ओर हम नजर डालते हैं तो देखते हैं वो दुख को ही सुख मान करके बैठे हैं और वे दुख को दुख मानकर उसमें ज्यादा दुखी हो रहे हैं क्योंकि मान्यता ही दुख को और ज्यादा जन्म देती है इसलिए हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का ऐसी कथा हमें बताओ कि श्रेय साम ये श्रेय पावना च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तदाधुना श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ है पवित्रों को भी जो परम पवित्र बनाता है और ऐसी कथा जो गोविंद से मिलानी वाली है एक बात कहूं कभी किसी संत के पास में जाकर यह प्रश्न मत करो कि दुकान कैसे चलेगी किसी भी महापुरुष के पास में जाकर के प्रश्न मत करो कि फैक्ट्री में बरकत कैसे होगी किसी महापुरुष के पास में जाकर यह क्वेश्चन मत करो कि घर में पोता होगा कि नहीं संतों के पास जाकर तो एक ही प्रश्न करो गोविंद मिलेगा कि नहीं कन्हैया की प्राप्ति होगी कि नहीं और प्रश्न आपने किया है तो सर्वोत्तम प्रश्न है इससे ऊंचा कोई प्रश्न नहीं होता और ध्यान देना दुख भी मिलेगा हमारे कर्मों से सुख भी मिलेगा हमारे कर्म से लेकिन भगवत शरणागति गोविंद की प्राप्ति तो संत कृपा से ही संभव है इसलिए दुख और सुख तो हमें मिलने वाले हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म एव कर्म शुभा जैसा कर्म अपने करते हैं वैसा फल मिलने वाला है और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो संभव ही नहीं है लेकिन संत कृपा कर दे तो भगवत शरणागति प्रदान कर सकते हैं संत कृपा कर दे तो गोविंद को आपको प्रदान कर सकते हैं इसलिए महापुरुषों के पास में जाकर यदि प्रश्न करना है तो यही प्रश्न करो कृष्ण प्राप्ति प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तत् ऐसा साधन बताइए जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो बहुत प्रसन्न हो गए सूत्र जी सच्चा संत ऐसे प्रश्नों से ही प्रसन्न होता है संसार की व्यर्थ की बातों से हम संतों के क्षण को बर्बाद करते हैं और महाभारत में लिखा है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो महापुरुषों के पास जाकर तो गोविंद मिलन की साधना पूछो आदरणीय सूत्री महाराज गदगद हो गए काल व्यालमुख्रास निर्णास श्रीमद भागवतम शास्त्र कलौकीण एक कालरूपी जो ब्याल है ब्याल बोलते हैं सर्प को असल में हमारा जीवन क्या है एक बहुत बड़ा अजगर सांप है और अपना मुंह खोल के पड़ा हुआ है अब मैं उस अजगर सर्प के मुंह के अंदर बैठा हूं तो मेरा जीवन सुरक्षित कब तक है जब तक वो सर्प अपना मुख बंद ना कर ले उसने बंद किया यहां राम नाम सत्य हो गए एक पल भी जिस मानव के जीवन का भरोसा नहीं है उसको भी शीघ्र गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य किसी में है तो केवल भागवत की कथा में ऋषिओ देवताओं को भी इस कथा मृत को पान करने का कभी कभी अवसर नहीं मिलता है परीक्षित को भगवान सुखदेव कथा सुना रहे थे सब लोग जानते हैं प्रसंग अमृत सुधा को लेखन के देवता लोग आए कलश सामने रखा और बोले परीक्षित को जो आप अमृत पिला रहे कथा कथामृत वो हमें दे दीजिए और इस को परीक्षित को पिला हमको दे दीजिए और ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को प्रदान करें तो सर्प भय से परीक्षित को मोक्ष मिलेगा और संसार भय से हमें मुक्ति मिलेगी सुखदेव जी बोले करतो देता पर देवताओं ने जो भागवतामृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से करी ये मुझे प्रिय नहीं लगा देखो तो स्वर्ग का अमृत है क्या हमने यहां सकाम अनुष्ठान किया बड़े यज्ञ किए दान किए धर्मशालाएं बनवाई कुएं बनवाए और वो सब सकाम किया तो उसका फल होता है हम स्वर्ग में जाते हैं और जब तक हमारी एफडी जमा है हम स्वर्ग में रहते हैं और तेतम भुगत स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु विशंति जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ हम फिर मृत्युक में गिर जाते हैं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे बार बार जन्म लेना बार बार मातृ गर्भ में आना इससे छुटकारा स्वर्ग अमृतपान करने से नहीं मिलता लेकिन भागवतानृत का पान जिसने कर लिया तो निवर्तन्ते तदाम परमम मम जहां जाने पर कभी आना नहीं पड़ता उस अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है सुखदेव जी ने मना कर दिया देवता ब्रह्मा से शिकायत करी इधर परीक्षित को मोक्ष मिल गया ब्रह्मा ने देखा ये विमान किसका जा रहा है राग्यो मोक्षम कदाभिक्ष ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित के मोक्ष को देखा और धां भी विस्मित ब्रह्मन का विमान किसके जा रहा भाई कौन है इसमें बोले आपको नहीं मालूम राजा परीक्षित सात दिन कथा सुनिए ना भागवत के नियम से मिल गया ब्रह्मा ने कहा बाप रे ये कैसे हुआ इंद्र महाराज और ब्रह्मा सब एकत्रित हुए तराजू लिया और एक पंडी पर दुनिया के साधनों को रखा और तराजू के दूसरे पड़ने पर केवल भागवत जी को विराजमान किया और कहते जैसे ब्रह्मा ने तोला तो लघुन्य गौरवेन जातानी गौरवे अपनी गरिमा से भागवत का पढ़ना नीचे को चला गया समस्त साधनों का पड़ना ऊपर को है क्या मतलब वजन जिसमें होगा वो नीचे जाएगा ब्रह्मा ने देवताओं से कहा अरे देवो ये कोई पोथी नहीं है ये कोई किताब नहीं है ये ग्रंथ भी नहीं है ये तो मेरे गोविंद हैं साक्षात। है मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे ये तो हरिका में स्वरूप है साक्षात दंडवत करी ब्रह्मा ने देवताओं को आश्चर्य हुआ वही कथा मैं आपसे कहूंगा सूजी करें नारजी ने ब्रह्मा जी से श्रवण किया था इसका सबिधि लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है वो सनत कुमारों से सुनी थी वो क्या है? एक बार नारदी महाराज दौड़े दौड़े गए तीव्र गति से जा रहे थे कुछ चिंतित भी थे बोलो जय श्री कृष्ण और विशाला क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो सनत कुमारों ने पूछा क्या बात है कथम ब्रह्म दीन मुख कृत चिंता तो आपको देखने से तो रोने वाला भी हंस जाता है क्योंकि आप तो आनंद मूर्ति है यो यह श्रद्धा एवस गीता में गोविंद कहते हैं जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं धीरे धीरे श्रद्धास्पद के गुण हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। तो आप तो आनंद मूर्ति कृष्ण के परमोपाशक हैं इसलिए आपके दर्शन से लोगों को भी आनंद मिलता है आज आप स्वयं उदास हैं क्यों कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं जी बोले आपको ही ढूंढ रहा था महाराज मैं पृथ्वी में आया और सारी पृथ्वी को घूम करके देखा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्वेत रामेश्वर और सब जगह गया महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली कहीं संतोष नहीं मिला एक बार लोग सत्य बोलते हैं तो बोलते हैं हरिश्चंद्र के बाद अब हमारे नंबर है और झूठ पचास बार भी बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं लोगों की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है महाराज कोई शुभ काम करेंगे तो चाहेंगे कि दस लोग और सुने कि मैंने ये किया और बुरा कर्म करेंगे तो चाहेंगे कि पड़ोसी को भी पता न चले लोगों की वृत्ति हो गई है आश्रमों में गया संतों का सम्मान कम हो गया बुजुर्गों का आदर कम बड़ी बात बताई नारद ने लेकिन वृंदावन धामों में जब मैं पहुंचा महाराज तो मुझसे देखा नहीं गया माता तो पृथ्वी आज भक्ति के दुख को देखकर दुखी है कल कल निरादिनी पावन यमुना के तट पर देवी भक्ति खड़ी थी हजारों देवियां उनकी सेवा में थीं, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य एकदम सुसुप्तावस्था में पड़े थे वृद्ध हो चले हैं दोनों भक्ति ने मुझे अपना पूरा परिचय दिया अपने दुख का कारण बताया और मैंने ज्ञान वैराग्य दोनों के बुढ़ापा को दूर करने का सतत प्रयास किया वेद पाठ किया वेदांत पाठ किया गीता मुहुर् मुहूर बार बार गीता पाठ भी किया लेकिन पाठ करूं तब तक तो ज्ञान वैराग्य युवक होते जाएं पाठ को विराम देती दोनों वृद्ध होकर पड़ जाएं, माता भक्ति बहुत दुखी है मैंने भक्ति को उनके स्वरूप का बोध भी कराया क तो या भगवान या तीचक ग्रहेश्वपी भक्ति देवी तुम जिस घर में चली जाती हो वो तो चाहे कर्मा का घर सही चाहे रैदास का भक्त सही चाहे सदना कसाई का घर सही चाहे सबरी घिलनी का घर सही जिस घर में तुम चली जाती हो उस घर में तो गोविंद जाते ही हैं और मुक्ति को प्रभु ने तुम्हारी दासी बनाकर के रख छोड़ा है माया तो नर्तकी की हो तुम तो मालकिन हो देवी लेकिन भक्ति माता ने कहा वो सब ठीक है नारद जी पर माता युवती और वृद्ध हो जाएं पुत्र इससे बड़ा कष्ट मां के लिए और क्या हो सकता है क्योंकि जिस चीज के ग्राहक कम हो जाते हैं ना उसको सस्ते में बेचना पड़ता है प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण ग्राहक जिसके कम उसको सस्ते में बेचना पड़ेगा महाराज मैंने भक्ति माता के सम्मुख ज्ञान के दोनों की वृद्धता के निवारण के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन मैं सफल न हो सका तो आकाशवाणी ने बोल दिया कि तुम चाहते हो तो सत्कर्म करो अब यही जानने के लिए आप आपके चरणों में आया हूं कि वो सत्कर्म क्या है मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए और कौन सत्कर्म वास्तव में सुख की अनुभूति कराएगा सनत कुमार बड़े मुस्कुराए और एक बड़ी सुंदर बात कही के सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमदभागवतालाप सतुगी सु जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है भगवान वो सत्कर्म तो भागवत ज्ञान यज्ञ है और किसी भी कथा के प्रवचन को ज्ञान यज्ञ का नाम नहीं मिला यह तो केवल भागवत को ही प्राप्त है ज्ञान व्यक्ति करो नार जी बोले आप मजाक तो नहीं कर रहे मैंने वेद का पाठ कर लिया वेदांत तो पढ़ लिया महाराज गीता पाठ भी सुना दिया केवल भागवत से क्या होगा सनत कुमारों ने सुंदर बात कही कि बेदो पनि सदा सारा जाता भागवती कथा वेद और उपनिषदों का सार ही भागवत है बल्कि आप यूं समझें कि वृक्ष का पूरा सार फल में होता है वैसे तो पूरा वृक्ष ही रसमय है पर हम यह सोचने लगे कि आम के वृक्ष में से जब फल निकलता है तो फल की प्रतीक्षा क्यों की जाए डाली तोड़ के ही खाना शुरू कर दो ना डाली तोड़ करके खाओगे तो दांत ही निकल जाएंगे मुक्त तो मीठा नहीं हो सकता लेकिन प्रतीक्षा करेंगे तो पृथक भूता फलाकृति संपूर्ण वृक्ष का जो सार है वो फल की आकृति के रूप में प्रकट होता है तो भगवान वेद हैं कल्प वृक्ष और फल की आकृति में उसका रस है श्रीमद् भागवत इसलिए इसमें वेद की निंदा नहीं है ऋष्वर हम तो ये बताना चाहते हैं कि संपूर्ण वेद और वेदांत का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है बिना बेर के भागवत नहीं है लेकिन वेद का सार ही भागवत है नार जी बोले वो तो ठीक है महाराज लेकिन आप भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़ बोलो जय श्री कृष्ण क्यों अरे महाराज अब आप भी ठहरे महात्मा और मैं भी ठहरा महात्मा पहले तो ये कथा कराई कहां जाए दूसरी बात ये मैं चाहता हूं कि आपके श्रीमुख से हो जाए अब कैसे पंडाल बने कैसे क्या व्यवस्था हो भक्ति माता वृंदावन में आपको वृंदावन चलना होगा सनत कुमार उनका देखो भक्ति माता से प्रार्थना करो कि थोड़ा वो आगे आए थोड़ा हम नीचे उतरें, बीच में मिल जाए बोलो जाय श्री कृष्ण क्योंकि सनत कुमार जी बैठे बद्रीनाथ में और भक्ति माता है यमुना के किनारे वृंदावन धाम में और बद्रीनाथ और वृंदावन के बिल्कुल बीच में जो जगह आती है वो है हरिद्वार हरिद्वार से बिल्कुल उतना ही आगे बद्रीनाथ है और उतना ही पीछे वृंदावन धाम है तो हरिद्वार के पास में गंगा तट पर एक आनंद नाम का तट है और देखो नारद जी बात ये है कि वहां बहुत विशाल वटवृक्ष है और बटवृक्ष की छाया इतनी दूर दूर तक जाती है क्यों बिछायत की जरूरत नहीं उसकी छाया में संत बैठ जाएंगे कथा सुनने और बटवृक्ष के नीचे जो चगुथना है वहां बन जाएगी दस गद्दी और क्योंकि क्यों क्यों वट वृक्ष के नीचे बालू का रहती है ठंडी इसलिए फर्श की भी जरूरत नहीं भक्ति माता को आमंत्रित करो भक्ति माता को आमंत्रण भेजा व्यास गद्दी लगी और सनत कुमार जी वहां पर विराजित हो गए अब तो पता चला कि सनत कुमार कथा कर रहे हैं बड़े बड़े संत महात्मा बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी बड़े बड़े योगी जनपधारे बल्कि लिखा है कि चार वेद छहों शास्त्र समस्त इतिहास पुराण वेद की रिचाएं मूर्तिमान संत बनकर वह कथा सुनने आई भागवत की कथा को तो शास्त्र भी सुनते हैं पशु पक्षी जीव जंतु स्थावर जंगम अंडज उदभिज स्वेदज जरायुज सब आए मान लो ऐसा रस प्रवाह बह रहा है तीन आसन बिछाई नारद ने ज्ञान के लिए वैराग्य और भक्ति माता के लिए मुख्य यजमान बनकर सन्मुख नारद विराजे सनत कुमार जैसा महान तपस्वी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स मंच पर है भागवत की महिमा का गान किया काशी वास करने से गंगा स्नान करने से जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो फल प्राप्त होता है वह फल अनायासे तत्सर्वम सत्ताह श्रवणे लभेत भागवत श्रवण से प्राप्त हो जाता है बहुत महिमा बताई भागवत जी की जी ने कहा मुझे कुछ अनुमति है महाराज हाँ, हाँ। आजकल हम शहरों में जो कथाएं होती हैं तो दिन में कथा करने के बाद मैं रात्रि में डेढ़ दो घंटे लोगों को प्रश्नोत्तर के लिए देने लगा हूं क्योंकि लोगों की कामना रहती है दिन में जो हमने सुना उसमें कोई जिज्ञासा किसी की रहती है तो पूछ सकते हैं यह परंपरा रही है शास्त्रों की भागवत में कोई बात समझ में न आवे आप तुरंत नोट करिए और समय रहते किसी के माध्यम से व्यास मंच तक उसे पहुंचाइए तो व्यास मंच से उसका समाधान होगा नाराजी ने कहा कुछ पूछने की अनुमति है संत कुमार बोले हा हा कहिए भक्ति माता आरक्षित रूप से बैठी हैं ज्ञान वैराग के निमित्त कथा हो रही है कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले आश्चर्य नहीं है किसी पापी को भागवत सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है कोई भक्त भागवत को सुनकर के गोविंद को पाले आश्चर्य नहीं है किसी दुराचारी को भागवत श्रवण से गोविंद चरणों में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है बोले हे मानवा पा कर सदा दुराचार भी मार्ग का क्रोधाग्निदा तो कुटिला सनत कुमार जी कहते हैं जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म कदाचित नहीं किया दुराचार परायण जिसकी वृत्ति बनी रही क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता ही रहा जो कुटिल भी है खल और कामी भी है वह भी कथा का श्रवण करे कलयुग में तो आठवें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है सत्ता संभाषण में भी जिसकी प्रवृत्ति नहीं है बल्कि मैं तो समझता हूं माता पिता की जो शुद्ध संतान नहीं है या माता पिता की ही जिसने सेवा भी निष्ठा से की नहीं है ऐसा व्यक्ति भी किसी माध्यम से भी साध्य नियम से कथा सुने तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है और वो पवित्र हो जाता है और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जीवन पर्यंत जिसने पाप कर्म किया और पाप करते करते जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए मरने के बाद भूत प्रेत बन के भी भटकता हो उसके नाम से भी उसके निमित्त हम भागवत करा दे तो वह भी प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर लेता है नारी जी बोली बात को समझ में कम आई देखो तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर थोड़ी महात्मा की कथा बता रहे हैं, अभी भागवत शुरू नहीं हुई भागवत तो हम लोग सात दिन आज के बाद अलग से सुनेंगे आज तो हम केवल थोड़ी भगवत चर्चा भागवत की महिमा के बारे में जो सनत कुमारों ने कहा वो सुना तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक उत्तम नगर है वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सब लोग वहां रहते हैं एक आत्मदे पंडित जी भी रहते हैं घर में गऊ माता है बांझ हो गई तुलसी वृक्ष है सूख गया पत्नी करकर स्वभाव की है पता चला कि मुझे पुत्र नहीं है इसलिए सब है बन में पधारे और अपना प्राणांत करना चाहते थे किसी संत ने उनको फल दिया मैं संक्षिप्त कह रहा हूं और वो फल लाकर के अपनी पत्नी को दिया पत्नी ने कहा देखो जिसके सब कुछ है वहां खाने वाला नहीं है और जहां भोजन की व्यवस्था नहीं है वहां खाने वालों की लाइन लगी है उसने अपनी बहन को बहुत द्रव्य देखकर उसका इस बार होने वाला पुत्र लेने का वचन ले लिया और दोनों ने मिलकर के फल गऊ माता को खिला दिया बहन के पुत्र को लेकर के उसका नाम रखा धंधकारी और गाय को जो फल खिलाया था संत का प्रसाद उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज एक बात कहूं एकलौता बालक जिस घर में जन्म लेता है उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं आप आत्मदेव जी इस बात पर ध्यान न दे सके और धुंधकारी की प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो गई शुरापान करने लगा जुआ खेलने लगा दुर्गुण उसमें आ गए और उसने आत्मदेव जी के स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया आत्मदेव ने कहे भगवन रात्रि के दो दो बजे पुत्र आता है सोरापान करता है ऐसे पुत्र से तो में बिना पुत्र का ही ठीक था धंधकारी से बेटा मैंने कितने संतों के चरणों में मत्था टेका कितने अनुष्ठान आदि मैंने कराए तो ब्राह्मण पुत्र होकर के ठीक नहीं है पिताजी को डांटते हुए अखा चुप रही है आपकी बुद्धि सठी गई है और हम जो करते हैं उसे बिल्कुल ठीक करते हैं बैठे बैठे आत्मदेव जी रो रहे हैं घूमते हुए वहां गोकर्ण जी महाराज आ गए गोकर्ण भी आत्मदेव जी को पिता ही कहते थे पिताश्री क्या बात है आजकल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं आप काफी चिंतित रहते हैं आत्मदेव ने कहा बेटा मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं यदि घर में रहू तो रहूं कैसे धुंधकारी ने इस घर को नर्क बना दिया और घर छोड़ करके बन में जाऊं तो जाऊं कैसे मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं है मेरा मार्गदर्शन करो गोपुत्र गोकर्ण जी महाराज ने जो आत्मदेवी को उपदेश दिया है ना बड़ा अद्भुत है देह सरुधिरे सर उधिरे अभिमति त्यजाया सदा ममतम विमुंच पश्यानि ंग भक्ति निष्ठ गोकर्ण जी कहते पिताजी सबसे बड़ी तो मनुष्य की गलती ये है कि वो शरीर को ही आत्मा मान बैठा है हमें यह समझना होगा इसको जानना ही होगा कि मैं शरीर नहीं हूं तो चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा हड्डी इन सप्त तो धातुओं से बना हुआ जो शरीर है वो मैं नहीं हूं मैं तो दिव्य चिन्हमय शाश्वत अविनाशी आत्मा हूं इसलिए शरीर के प्रति जो देहात्मा देहात्माभिमान है उस अभिमति को त्यागना होगा और तात्विक दृष्टि से यदि देखें आप लोग जब कथा सुन के आज जाने एक प्रैक्टिकल की बात बताता हूं कथा सुनकर के अपने घर आप जाए एकांत में बैठ जाना कमरा बंद कर लेना और अपने आप से प्रश्न करना कि मैं कौन हूं यदि आपको सही जवाब मिला है तो समझना अपने भागवत सुनी है आखिर मैं क्या हूं मैं आखे हूं यदि आंखें हूं तो आंखें तो अंधी हो जाती हैं मैं रोक नहीं पाता फिर मैं कान हूं यदि कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं मैं रोक नहीं पाता मैं यदि नासिका हूं तो कभी कभी एक सज्जन मेरे से बोले ठाकुर जी दुर्गंध आ रही है क्या मैंने कहा जट उसने भी नाक बंद कर ली मैंने कहा तुमने क्यों बंद करी बोले आपने कर ली ना इसलिए कर ली मैंने कहा क्यों बोले आजकल मुझे न सुगंधी आती है न दुर्गंध आती है पता नहीं क्या हो गया मैंने कहा जब आती नहीं तो नाक बंद क्यों करते हो बोले इसलिए कर ला कोई यह ना सोचे कि दुर्गंध में भी नाक बंद नहीं करता मेरी नाक तो परमहंस हो गई है कभी कभी नाक भी काम करना बंद कर देती है कभी कभी कान भी सुनना बंद कर देते हैं लोग मशीन लगाए फिरते तो ये कंफर्म हो गया कि मैं नाक हूं ना कान हूं तो फिर मैं क्या हूं ओहो मैं शरीर हूं यदि शरीर में हूं तो कम से कम इसको मरने तो नहीं देना चाहिए ये शरीर मर जाता है कितना ही बादम रोगन की मालिश करा लो कितना ही शिलाजीत और च्यवन प्रास और स्वर्ण भस्मी और और जन कौन कौन सी भस्मी खाओ शरीर तो फिर भी मर जाता है अच्छा कभी कभी यह पूछना अपने आप से कि जन्म से पहले मैं कहां था और मरने के बाद मैं कहां चला जाता हूं यह जितना भी दुनिया का चक्कर है वो जन्म के बाद और मरने के पहले ही क्यों है जन्म से पहले कोई चक्कर नहीं और मरने के बाद कोई चक्कर नहीं अच्छा जन्म और मृत्यु की बात छोड़ो इसमें तो थोड़ा लंबा से है मैं तो आपसे यह कह रहा हूं आप ये सोचो कि रात में हम सोते हैं तो कहां चले जाते हैं। एक आदमी आया और आकर के बोला ठाकुर जी आत्त भगवान ने मुझे बचाया मैंने कहा क्या हुआ बोले मेरे ऊपर पंखा गिर गया अरे मैंने कहा तुमने गिरने क्यों दिया मैं तो सो रहा था ना महाराज मेरे को नहीं मालूम वो तो तब पता चला जब वो गिर गया तो अपने आप से पूछो कि रात में हम सोते हैं तो कहां चले जाते हैं? दिन में सांप दिख जाए तो 104 डिग्री बुखार आता है और रात में सोए थे ऊपर होकर सांप निकल गया हमको मालूम ही नहीं ये जितना दुनिया का चक्कर है वो जागने के बाद और सोने के पहले ही क्यों है सोने के बाद कोई चक्कर नहीं और जगने से पहले कोई चक्कर नहीं आखिर में क्या हूं पत्नी मेरी है तो सात तो कभी जाती नहीं शादी से पहले मालूम नहीं कौन थी माता पिता मेरे हैं तो मरने के बाद कभी आता है कभी फोन आता है बेटा हम सुखी हैं कि दुखी है कोई सूचना आती है ये सब क्या है ये ऑफिस ये फैक्ट्री ये मकान ये दुकान ये पत्नी ये बच्चे ये परिवार और मैं 45 मिनट तक अपने आप से प्रश्न करो अंतर हृदय से एक आवाज निकलेगी चलो रे हंसा अमर लोक को यहां कोई नहीं तेरा है जगवालों का हुआ सवेरा अपना हुआ अंधेरा है धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान्न सेव स्वसाधु पुरुषान जही काम तम की दो बातें हैं एक लौकिक धर्म एक भागवत धर्म आठ घंटे दुकान पर बैठ करके धनार्जन करना एक धर्म है धन कमाकर के पत्नी को बच्चों को समर्पित करना उनकी सुरक्षा और उनके कार्यों में व्यस्त होकर व्य करना यह भी एक धर्म है समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सुंदर मकान बनाकर प्रतिष्ठा में रहना भी एक धर्म है लेकिन यह लौकिक धर्म है और सब प्रकार से मन को हटा करके गोविंद के चरणों में मन को लगा देना यह भागवत धर्म है तस्मात तस्मात्पाय न मनः कृष्णे निवेश किसी भी उपाय से मन गोविंद के चरणों में लग जाए यही तो इसका मतलब है अन्य से दो स गुण चिंतन आप कहते हैं कि बन में जाऊं तो कैसे मन में वैराग्य नहीं है और घर में रहूं तो कैसे घर को नर्क बना दिया बन में जाने से होगा भी क्या बन में जाने से भगवान मिलते होते तो शेरखा तो जन्म ही बन में होता है बन में जाने से गोविंद की प्राप्ति हो गई होती ही, तो गीतड़ तो जन्म ही मन में लेता है मन एवं मनुष्याणाम कारणं बंधमोक्ष बद्धं तु से मुक्तं मुक्तम निर्विषय मन यह मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है मन विषयों के प्रति आसक्त है तो हम बदे हुए हैं और मन विषयों से अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है कबीर जी कहते हैं मन के मारे बन गए बनतज वस्ती कह कबीर मन लालची ये कहूं ठहरतना है हुँ? मन के हारे हार है मन के जीते जीत मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत यह तो गति है अटपटी झटपट लखन कोई जब मन की खटपट मिटही तो छटपट दर्शन हो जिस दिन मन की विकृति सत्कृति में परिवर्तित हो जाएगी उसी दिन गोविंद मिल जाएगा इसलिए मन को एकाग्र करें और घर को ही बन बनाए और मुझे ऐसा लगते हैं पिताश्री मन को आप गोविंद में नहीं भी लगा पाते हैं तो तन से ही उनकी सेवा करें आप तन से गोविंद की सेवा करेंगे तो गोविंद के सेवा का ये परिणाम है कि मन को वो स्वयं आकृष्ट कर लेगा मन को वो स्वयं खींच लेगा और मन की विकृति को मिटाएगा करसती जीवा नाम चित्तमित कृष्ण अपनी प्रिया माधुरी सरस माधुरी ललित माधुरी रूप माधुरी के माध्यम से जीव के हृदय को जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले उसी का नाम तो कृष्ण है आपदेव जी बन को चले गए धुंधकारी मां को मारने लगा तो मां कुआ में गिर गई और वो धुंध वो गोखल जी तीर्थ यात्रा में चले गए बेशाओं को लाके घर में रख लिया बेशाओं ने एक दिन धुंधुकारी को मार दिया जमीन में गाड़ दिया धन संपत्ति लेके चली गई तो प्रेत बनकर के धंधुकारी भटक रहा है गोकर्ण जी महाराज को जब ये पता चला कि आत्मदेव जी का पुत्र धुंधकारी इसी महल में प्रेतमन के पड़ाए भगवान भुवन भास्कर सूरज के चरणों में प्रणाम किया प्रेतात्मा की मुक्ति कैसे हो तो सूर्य नारायण ने बहुत सुंदर बात कही श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताह कुरु इति धर्म रूपम तु विस्तृतम भागवत की कथा का आयोजन करो बड़ा सुंदर स्वरम में बगीचा था बांस के वृक्ष खड़े थे गोकर्ण जी महाराज गौपुत्र है विप्ररूप हैं व्यास गद्दी पर विराजे ब्राह्मण पाठ में बिठाए और स्वयं वाचन करने लगे एक आसन बिछाया धुंधकारी के लिए जहां कहीं भी आप हैं आकर के बैठो कथा हम आपके लिए कर रहे हैं और कथा आती है कि धुंधुकारी आकर बैठा तो वायु उसको उड़ा देती है तो व्यास गद्दी की बगल में दाहिनी तरफ एक शब्द ग्रंथी का बांस खड़ा था उसमें धुंधुकारी आके बैठा ऐसा लिखा और एक एक दिन की कथा के श्रवण से बांस की ग्रंथियां फटती जाती हैं और सात दिन की कथा पूर्ण होते ही सातों ग्रंथियां फट गईं उसमें बैठा हुआ प्रेतात्मा धुंधकारी देवरूप बन गया भाई जी आपने बहुत बड़ी कृपा की भागवतामृत पान कराया मेरा जीवन धन्य हो गया देखिए भगवान के धाम से विमान आए और मैं तो बैकुंठ जा रहा जैसे ही वो विमान की ओर बढ़े गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से प्रश्न किया ऐसा लिखा है बोले साहब ये क्या हो रहा है बोले जी वो बात ये है कि ये धुंधकारी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी है ना जी तो इनके लिए हम लोग विमान लेकर के आए हैं और ये बैकुंठ जाएंगे बोले भेदभाव क्यों अत्र वह श्रोतारो ममनिर्मला आनी तानी विमानानी नतेसाम न तेसाम युगपत कृत भागवत श्रवण करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है ये बात यदि सत्य है तो यहां हजारों लोगों ने कथा सुनी फिर आप सबके लिए विमान लेकर क्यों नहीं आए भागवत सुनी हजारों ने और विमान आया अकेले धंधुकारी के लिए यह तो भेदभाव ऐसा क्यों तो प्रभु के पार्षदों ने बहुत सुंदर जवाब दिया श्रवणस विभेदेन फलभेद संस्थित श्रवणम तो कृतम सर्व न तथा मनन कृत श्रवण के भेद से फल में भी भेद हो गया भागवत तो वही है पर श्रवण करने वालों की जो पद्धति है उस पद्धति के भेद से कथा के फल में भेद हो गया श्रोता कौन है और सुनने के नियम क्या है कथा सुनने का मतलब है पहले उसका श्रवण करो और जो सुना है फिर उसका चिंतन करो और चिंतन के माध्यम से फिर तदाचरण करने की चेष्टा करो आज गोकर्ण जी महाराज ने आदरणीय आत्मदेव जी को जो उपदेश किया उसका मेरे जीवन से कितना संबंध है इसका विशद विवेचन जिसमें किया जाए उसका चिंतन करो फिर ऐसा आचरण करने की चेष्टा करो तो श्रवण मनन और निधि ध्यासन ये श्रवण की तीन पद्धति हैं। एक सुनार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई बड़ा सत्संगी स्वर्णकार था और मूर्ति जब बनाई तो नुमाइश मैदान में प्रदर्शनी में मूर्ति सजाई और लोग देख रहे हैं मूर्ति मूर्ति के नीचे लिखा है वशिष्ठ देव दोनों मूर्ति वशिष्ठ लोगों ने पूछा क्या दाम है बोले साहब इसमें एक मूर्ति पांच सौ रुपए की है और एक मूर्ति लाख रुपए की है लोग बोले लाख वाली कौन सी और पांच सौ वाली कौन सी है बोली ये आपको बताना है। मैंने तो यहां रखी है इसमें एक पांच सौ की है एक लाख रुपए की है लोगों ने कहा वो लाख रुपए वाली सोने की है क्या नहीं नहीं दोनों पीतल की है दोनों मूर्ति पीतल की हैं, दोनों मूर्ति 40-40 केजी की हैं। बनाने वाला भी मैं हूं मॉडल भी एक है और एक रत्ती भी कोई भारी नहीं है एक रत्ती भी कोई हल्की नहीं है बनाने वाला आपके सामने बैठा है दोनों ही वशिष्ठ देव की मूर्ति है पर इसमें एक लाख रुपए की एक पांच सौ रुपए की यह आपको बताना हम लोग बेचारे मूर्ति को उठाए कोई उसको उल्टी सीधी करके देखे कोई नाक में अंतर तो नहीं है जैसे कभी कभी अखबार में फोटो आते हैं ना दोनों फोटो एक से और कहते हैं ना दोनों में पांच अंतर है अब आप बताइए क्या अंतर तो मैंने देखा लोग वहीं पर कलम कॉपी लेके बैठ जाते हैं तुरंत लिखेंगे और उसमें अंतर दिखते भी नहीं और हैं भी अंतर पांच अंतर निकलते सुनार बोला आप बताइए इसमें लाख रुपए की कौन सी और पांच की कौन सी अब सब लोग उठाकर कोई उल्टा करके देखें, कोई कान में उंगली डाल के देखे कोई नाक में देखें, बिल्कुल एक जैसी मूर्ति वजन में एक रत्ती का अंतर नहीं बनाने वाला एक और बिल्कुल बराबर और दोनों वशिष्ठ की मूर्ति और, और दामों में इतना अंतर हजारों लोग फेल हो गए एक संत उधर से निकल के जा रहे थे संत ने देखा यह स्वर्णकार तो मैंने सत्संग में देखा कई बार कथा सुनने वालों के चेहरे की आभा दूसरी हो जाती है उनका रहन सहन उनकी भाषा शैली सब परिवर्तित हो जाती है उनकी हर बात में कोई ना कोई गंभीरता छिपी रहती है महात्मा जी बोले अच्छा मूर्ति बनाई है बोले हां जी मैं परीक्षा लेकर देख सकता हूं मूर्ति की दिखिए महात्मा जी ने सुतली हाथ में ली और गीला हाथ करके सुतली को ऐसे बट दिया और पहली मूर्ति के कान में सुतली को डाला तो सुतली पार निकल गई महात्मा बोले पांच सौ रुपये की है ना हां जी महाराज ठीक है आपने पांच सौ रुपए की अब दूसरी मूर्ति के कान में जब सुतली को डाला तो कान पार नहीं था घुमावदार छेद ऐसे था अब वो सुतली कान में डालते गए और सुतली ऐसे ऐसे मुड़ करके सीधे पेट में चली गई बोरे लाख रुपए की जो सुनकर के इधर से इधर निकाल दे वो है सरोता या स्रोता लेकिन सुनकर जो जीवन में उतार ले वही है सच्चा श्रोता और वो श्रोता एक बार भी ध्यान से सुनेगा तो में दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा पक्की बात है जितने प्रेम से धुंधकारी ने सुना एक और बात एक माता मेरे से पूछ रही थी बहुत हो गए। बोले ठाकुर जी मैंने पचासों कथाएं अपने जीवन में सुनी है मैंने कहा कैसा लगा वो लगा बगा तो सो ठीक है महाराज लेकिन वो कथा सुनने के बाद में विमान आता है मेरे लिए कभी नहीं आया हाँ। बोले धुंधकारी ने कथा सुनी आप कहते हैं विमान आ गया और मैंने पचास सुन ली आज तक नहीं आया और ठाकुर जी सत्य कहती हूं हर कथा पानी पी के सुनती हूं भोजन भी नहीं करती और हर कथा में जमीन में सोती हूं पूरे नियम का पालन करती हूं माला भी जपती रहती हूं पर विमान नहीं आया पहले आता था तो आज भी आना चाहिए और पहले आया था तो अब क्यों नहीं आता मैंने कहा चलो कांटेक्ट करता हूं ऊपर पर एक बात बताओ विमान आ गया तो जाने के लिए तैयार हो बोला अभी बैठी हूं अभी ले जाए पर विमान आना चाहिए क्यों नहीं आता मैंने कहा माता विमान का मतलब क्या है यह तो समझो भागवत में लिखा है जब तक विमान आवे नहीं तब तक कथा सुनते ही जाओ मोहू रहो रशिका भो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम इसको कब तक पियो बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम आलयम मोक्ष पर्यंतम मृत्यु पर्यंतम जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक इसको पीते ही जाओ पीते ही जाओ तो विमान आएगा अब ये विमान एक कथा सुनने के बाद भी आ सकता है और हजार कथा सुनने के बाद भी आ सकता है जब तक विमान नहीं आवे तब तक कथा सुनते जाओ मैया बोली क्या मतलब मैंने कहा कथा सुनने के बाद यदि विमान नहीं आया तो माता समझो तुमने कथा सुनी ही नहीं मैं यह बोली तो पचास सुनी थी वो सब बेखा रहे मैंने कहा ये तो तुम देखो विमान आया कि नहीं विमान का मतलब होता है विगता मान विमान हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों है? जिसने अपने मान का हनन कर लिया वो हनुमान जिसने अपने मान को नष्ट कर दिया वो हनुमान और जिसके हृदय से मान अभिमान निकल गया वही विमान कथा सुनने के बाद भी यदि अभिमान दिल में बना हुआ है तो समझो विमान आया ही नहीं और एक कथा सुनने के बाद भी जीवन का अभिमान निकल गया यही तो विमान है और जिस दिन अभिमान निकल गया उसी दिन विमान आ गया और जिस दिन विमान आया उसी दिन गोविंद मिल गया बोलो जय श्री कृष्ण पक्की बात क्योंकि सुनी चेरा तरो सहिष्णुना कीर्तनीय सदा हरि भगवान चेतन देव कहते हैं त्रिनादपि सुनी कथा सुनने के बाद जीवन कैसा हो बोले तिनके से भी ज्यादा अपने आप को छोटा मानो और तरो रपी सहिष्णु ना वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो अमानि ना अमान देना सब ही मानप्रद आप अमानी हां एक जगह शोभा यात्रा निकल रही थी भागवत का वक्ता मैं था उस कथा में पंद्रह बीस तो मंत्री आए थे तीन शंकराचार्य थे सबकी डोलियां थी मैंने कहा मैं तो पैदल चलूंगा कथा में नहीं महाराज एक डोली आपकी भी सजी है मैंने कहा डोली फोली को रहने में पैदल चलूंगा अब वो टीवी वाले आजकल हर कथा को करते हैं। टीवी वाले बड़े आए थे अब मैंने देखा महाराज सबको होड़ लगी है वीडियो में आने की कैमरा में आने की जब डेढ़ किलोमीटर यात्रा निकल गई इतने लोगों ने पूछा ब्यास जी कौन है अब मुझे ढूंढे वो कहा मैं पीछे आराम से चल रहा था क्या जरूरत है भागवत सुनने के बाद भागवत कहने के बाद भी मन में ये वृत्तियां बनी रहती हैं तो हमने क्या सुना और क्या कहा अमाना अमान देना भागवत सुनने के बाद भी जीवन का अभिमान यदि न निकला तो तुमने भागवत सुनी ही नहीं है और जिस दिन अभिमान निकला नहीं जिस दिन विमान आया नहीं तब तक तो सुनते चलो सुनते चलो कभी तो आएगा यही जीवन का सार है विमान का मतलब है विकता मान विमान जीवन का अभिमान निकल जाए धुंधकारी अहम निकल गया ये अहंकार ही तो धुंधकारी है गोकर्ण ही तो विवेक है गोकर्ण रूपी विवेक जब ज्ञान रूपी भागवत का आश्रय ले तो अहंकार रूपी ध्वधकारी चला जाता है तो विमान हो जाता है बोलो जय श्री कृष्ण ये सात दिन में कथा सुनने का भी कथा जो हम सुबह नौ बजे से सुनेंगे नौ बजे से जो हम सुनेंगे कल भागवत कथा सात ही दिन में क्यों क्योंकि हमारा जन्म सात ही दिन में होता है रवि सोम मंगल बुध, बृहस्पति शुक्र और शनि आठ दिन तो होते ही नहीं और संजोग देखो यहां अपनी कथा भी आरंभ रविवार से ही हो रही है बोलो जा श्री कृष्ण माता की कृपा से सब संजोग बनते जाएंगे देखना शिवरात्रि पर्व भी इसी कथा में आ जाएगा फाल्गुन माल बसंतो सब चली रहा है हमारे ब्रजमंडल में हा बनाना नहीं पड़ता ऑटोमेटिक बनता है रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि दिन की कथा का मतलब है जीवन में जितने दिन निकल चुके उनकी अशुद्धि दूर हो जाए आगे जो तो दिन आने वाले हैं वो निर्मल और पवित्र बन जाएं हमारे शरीर में अंदर भी तो सप्त ग्रंथिया होती हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अहमता और ममता एक एक दिन की कथा के श्रवण से एक एक ग्रंथि हमारी खुलती चली जाए और जिस दिन सातों ग्रंथियां खुल जाएं, उसी दिन तो विमान आता है यही इसका मतलब है भागवत सुनने के बड़े सुंदर नियम हैं। मैं दो मिनट में जरा नियम और बता दूं। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ करो बिना मुहूर्त के कथा प्रारंभ करने से दोष नहीं लगता लेकिन शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करने से पुण्य ज्यादा जरूर होता है भागवत की व्यासगद्दी पर जो वक्ता बैठे उसको विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत उसको परम विरक्त होना चाहिए संतोषी होना चाहिए श्रीमद भागवत में सदग्रहस्त सुदामा जी को उत्तम उत्तम कोटि का विरक्त कहा है कृष्ण सियासी सखा कश्चित ब्राह्मणो हो ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रिय प्रशांतात्मा तो गृहस्थ जीवन में जो संतोषी होता है उसकी विरक्त संज्ञा हो जाती है इसलिए भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए परम संतोषी और वैष्णव होना चाहिए प्योर वेजिटेरियन रामकृष्ण के भक्त को वैष्णव कहते हैं विष्णु इदम् वैष्णव अब वेदशास्त्र में निष्णात भी होना चाहिए व्यास मंच पर उद्धरण भी दे तो शास्त्रों का दे ठीक है कभी थोड़ा सा एक दो मिनट कुछ कह दिया अलग बात है लेकिन ज्यादा चर्चा शास्त्र की करें नियम है कथा का बीच में आलस्य न आ जावे इसलिए जय शब्दम नहा शब्दम शंख शब्दम च कार्य बीच में कभी कीर्तन करावे कभी जय जयकार लगाए कभी शंख ही बजाए ताकि श्रीमती निद्रा जी आक्रमण न कर लें श्रोताओं पर हो सके तो पांच ब्राह्मणों का वर्ण करें वर्णम पंचभिप भक्तियों के बगल में कुछ सुंदर कीर्तन आदि की व्यवस्था करें भक्त हु पार्श्वे सहायार्थम अन्य स्थाप्य तथा विध हो वेदियों की स्थापना देवों का स्थापन और कथा सुनने का नियम है कि एक मिनट भी कथा छूटे नहीं ये प्रयास करें श्रोता व्यास के आने से पंद्रह मिनट पहले आके बैठें कल कल नैरादिनी पावन यमुना का तट श्री राधा माधव की रासक्रीडा स्थली श्रीधाम वृंदावन उसमें भी परम पावन परम पुनीत गोपियों के द्वारा समाराधित श्री श्री मां के चरणों में बैठकर गोपियों ने जिस गोविंद को चाह उसकी महिमा से संवेष्ट भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिले इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या हो सकता है तो कथा सुने तो बिल्कुल नियमबद्ध होकर के एक मिनट भी छूटे न कथा हमारी पूरी सुने एक नियम और तीर्थ में वृंदावन को हम लोग तीर्थ नहीं कहते मुझे लगता है वृंदावन को तीर्थ कहना तो वृंदावन धाम का अपमान करना है चार धाम में वृंदावन का नाम नहीं हाँ उत्तर में बद्रीनाथ दक्षिण में रामेश्वरम पूरम में जगन्नाथ पश्चिम में द्वारकाधीश चारधाम उत्तर के चारधाम अलग फिर पश्चिम के चारधाम अलग फिर पूरब के चारधाम अलग दक्षिण के चारधाम अलग वो अलग अलग भी हैं, उनमें वृंदावन नहीं है तीर्थों की लिस्ट में वृंदावन का नाम नहीं है तीर्थों का राजा प्रयाग है तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं वृंदावन क्या है बोले तो मेरे गोविंद का अपना घर है बोलो जय श्री कृष्ण तीर्थों का राजा जब प्रयाग को बनाया गया तो सब लोग उसको टैक्स देने जाते कर देने जाते भेंट देने जाते वृंदावन कभी नहीं गया प्रयाग प्रयागराज ने बड़ी मीटिंग बुलाई देवताओं के साथ में ब्रह्मा के पास गए ब्रह्मा से बोले ऐसे ही अपमान कराना था तो आपने की तीर्थों का राजा बनाया मुझे ये सब लोग आते हैं मुझे भेंट देने ये छोटा सा वृंदावन कभी आता नहीं ब्रह्मा बोले वृंदावन के बारे में कुछ भी कहने की मैं स्थिति में नहीं हूं पर तुम्हारी सहायता कर सकता हूं ब्रह्मा जी सब को लेकर के नारायण के पास गए गोविंद के पास कन्हैया बोले बोलो बोले ये ये ये तीर्थराज बड़े बेपे सीमा से बाहर तो हरे हो कौन निहार वृंदावन की सीमा से बाहर गोविंद भी आखन के बोले मैं आ गया आओ मेरा दर्शन करने तो उनसे भी बोल दो तुम्हारी गर्ज पड़े तो अंदर ही आके दर्शन दे दो हम तो यहीं रहेंगे तो वृंदावन मतलब पूरा ब्रजमंडल चौरासी कोस का ब्रजमंडल हाँ ये पूरा वृंदावन ही का स्वरूप है वृंदावन ब्रजमाही या ब्रज वृंदावन माही एक ही बात है वृंदावन ब्रज माही कहो या ब्रज वृंदावन माही कहो एक ही बात है उस वृंदावन में कथा सुनने का अपना अलग महत्व होता है बोले जी खाना क्या चाहिए और सात दिन हो चुके थे तो फलाहार लेके सुनो नहीं तो केवल घी पी के सुनो नहीं कर सकते तो एक प्राण फलाहार एक शाम भोजन लेके सुनो ये भी नहीं कर सकते दिन में पांच बार भोजन करो पर कथा सुनो भोजनम तू वरम मन्य नतविघ्न करो यदि नोपवास वर प्रोक्ता कथा विघन कारक हाँ हम तो फलाहार लेके सुनेंगे और दूसरे दिन ही गड़बड़ हो गया पेट छूट गई कथा इसलिए हल्का भोजन लेकर भी दोनों टाइम प्रसाद लेकर भी कथा सुनने में मन लगे तो कोई दोष नहीं है हाँ और वृंदावन में तो इनसे नियमों की जरूरत ही नहीं है माता की गोद में बैठे क्या चिंता है या देवी सर्वभूतेश मातृ रूपेण संस्थिता नमस्त नमस्त नमस्त्यई नमो नमः पहले दिन भागवत को सिर पर विराजमान करके लाए ऐसे पहुंचा के आए जितने भी उत्सव आए राम जन्मोत्सव कृष्ण जन्मोत्सव गोवर्धन लीला बड़ी श्रद्धा बड़ी धूमधाम से मनाए कथा का प्रवचन प्रसंग चल रहा था ज्ञान वैराग्य दोनों युवा बन गए भागवत सुनते ही दोनों पुष्ट हो गए भक्ति माता की खुशी का थिकाना नहीं रहा और वहां जितनी मंडली बैठी थी ना सब लोग कीर्तन में तल्लीन हो गए कि प्रहलादारी तरल गतया शो कांस्य धारी वीणाधारी ऋषि स्वर भू रागकर्तार्जुनो भूवादी मृदंगम जय जय सुकरा सुकर कुमार यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरचना व्यासपुत्र भक्ति देवी जब प्रकट हो गई ना वहां पर तो लिखा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानी मुहूर्ग्रंथे भक्ति देवी कीर्तन करने लगी बड़े भाव से हम भी भक्ति के साथ में मिलकर के कीर्तन कर ले दो मिनट पर आपको एक बात बता दूं, आरती से पहले कोई भी अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे महात्म्य का वर्णन यहाँ संक्षिप्त हुआ सुबह ठीक नौ बजे भागवत कथा का शुभारंभ होगा कथा का समय है नौ बजे से बारह बजे तक अपराह में तीन बजे से छह बजे तक आज थोड़े विलम्ब से महात्म्य प्रारंभ हुआ इसलिए मैंने कुछ समय आपका ज्यादा ले लिया कीर्तन सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे फिर भागवत जी की परम मांगलिक आरती सब लोग गाएंगे और उसके पहले कोई भी अपना स्थान न छोड़ेंगे विशेष विनम्र निवेदन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुनाथ नारायण वास बड़ा कांसा बजा का देवर्षि नारद उधर बीना बजा रहे देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे इंद्रोवादिन मृदंगम सनत कुमार जय जय की ध्वनि कर रहे भक्ति देवी नृत्य कर रही हैं, शंकर जी से कहां रह गया भगवान भी आ गए और बोले मांगो मत्तो भरम भाव प्रता वृण्धम भक्तों ने कहा एक ही बर दे दो जब जब आपकी कथा सुना करें तब तब आपका दर्शन हो जाए करे धुंधकारी को मोक्ष मिला भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई अहंकार का विनाश होता है भक्ति की पुष्टि होती है ज्ञान वैराग्य का संवर्धन होता है और गोविंद की प्राप्ति हो जाती है यही भागवत का सार है यही भागवत का मूल है तो बहुत आनंद और हर्ष की बात मां के चरणों में बैठकर गोविंद की पावन क्रीड़ा स्थली में परम वंदनीय संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज के पवित्र सान्निध्य में और यहां अनेक संत विद्वान जन भी पधारेंगे पधार रहे हैं उनकी भी पवित्र सन्निधि में हम सब लोग बड़ी निष्ठा से कल सवेरे नौ बजे प्रारंभ होने वाले भागवत सप्ताह ज्ञान अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे ठीक पौने बजे आप सब लोग समय से पधारेंगे नौ बजे कथा का प्रारंभ होगा भागवत की परम पवित्र आरती जो स्थिति पत्रिका आपको मिली है उसमें भागवत की आरती भी अंकित है सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत की आरती गाएंगे और ग्यारहवें पृष्ठ पर आरती भागवत जी की है और आरती के बाद फिर सब लोग प्रस्थान करेंगे भोलेबाल कृष्ण लाल भागवत महापुराण सदगुरु देव महाराज जय जय आरतीयत पावन पुराण की आरतियत पावन पुराण की।, की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की महा कहरस राश मिला मुखी रति प्रेम सुदास री तो घर तेरी आरती ते थिगा बाकी तिहारी तेरी आरती ते यारतीगा गाकी तिहारी तेरी यार थिगा ते ्यम महा मंक भुण दुण युक्य ्रयाणसम कमारात्री वंशूषित करीता पूर्ण है तो सुंदर है मेरे था। से के पास में हैं। का हम सब पाठ करें बड़ी तो श्रद्धा श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे राधे go oh. पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त भाषा कल्पतरु तड़िद्युति विनंदक श्री पीतामरधारी वांगमयी प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण प्यारे प्रभु प्रेमियों मंच पर परसीन ंद जी महाराज समुपस्थित समस्त संत जन भक्तवृंद भक्तिमती माता और बहने श्री श्री मां जी की महती कृपा से राधा माधव की दिव्य अनुकंपा से माता की पवित्र सन्निधि में भक्ति ज्ञान वैराग्या त्रिसंगम श्रीमदभागवत ज्ञान यज्ञ का आज यहां शुभारंभ होने जा रहा है भागवत तो स्वयं गोविंद है कल महात्म के संक्षिप्त प्रसंग में हम सुन रहे थे गोविंद भागवत और भागवत गोविंद मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे लेकिन एक बड़ी विचित्र बात आपसे कहूं दुनिया के किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं तो उसमें पहले मंगलाचरण होता है और ग्रंथ के प्रारंभ के मंगलाचरण में किसी देव विशेष की स्तुति की जाती है कहीं राम की स्तुति कहीं कृष्ण की स्तुति कहीं गोविंद स्तुति कहीं दुर्गा माता की स्तुति मुझे लगता है श्री मदभागवत विश्व का ऐसा विचित्र ग्रंथ है जिसके शुभारंभ में किसी देव की स्तुति नहीं है यह बड़ी विचित्र बात महर्षि वेदव्यास ने भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरणों में किसी देव विशेष का नाम लेकर स्तुति नहीं की रामचरित्र हम लोग पढ़ते हैं सालभर में एक राम कथा भी हम करते हैं कभी कभी दो दिन खाली स्तुति में निकलते गोस्वामी जी ने इतनी विचित्र स्तुति गाई है रामचरित्र में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यती सिद्धा शंकर जी की वंदना माता पार्वती जी की वंदना फिर सदगुरुदेव की वंदना फिर संतों की वंदना ब्राह्मणों की वंदना प्रथम बंद प्रथम मही सुरचरणा उसके बाद में अयोध्या की वंदना उसकी गलियों की वंदना सरजू जी की वंदना महात्मा दशरथ की वंदना तीनों रानियों की वंदना चारों पुत्रों की वंदना चारों पुत्र वधुओं की वंदना जनक महाराज की बंदना परिवार की बंदना फिर चोरों की बंदना जेब कथनों की बंदना दुष्टों की बंदना डाकुओं की बंदना निंदा करने वालों की बंदना आप देखें ना मचित्र मानस में छोटे चोर बड़े चोर और डाकू सबकी बंदना दुनिया के जो निंदा करते हैं उनकी वंदना तो ऐसी सुंदर की है बोले निंदा करने में जिनके एक मुख हजार से स्नाक के मुख जैसे हो जाते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं दूसरों की निंदा सुनने में जो प्रथु महाराज के समान दस हजार कानों की शक्ति रखते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं हा अंत में कह दिया सीए राम मय सब जग जानी करह प्रणाम जोर जुग पानी अरे जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहान कोई छोड़ा ही नहीं बबन सबकी स्तुति लेकिन भागवत के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में किसी देव की स्तुति नहीं है न राम की वंदना और न कृष्ण की वंदना न भगवान शिव की वंदना न किसी देवी विशेष का नाम लेकर की गई वंदना और ये बड़ी विचित्र बात भागवत के प्रथम श्लोक में महर्षि वेद ने वंदना किसकी गई आइए हम लोग श्रवण करें जन्माद्यतोन्वयादि तरत स्वभिज्ञ स्वराट तीने ब्रम्ह्रदाय आदि मुह्यंती यूरय तेजो बारिमृदा यथा विनिम यो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तुहक सत्यम परम धीमहि महर्षि वेदव्यास ने केवल सत्य को प्रणाम किया सत्य परम धीमह यथा परमात्मा सकासात सकाशात अश विश्वजन्मादिर भवती जिससे पूरे विश्व का जन्म होता है विश्व का पालन होता है और उसका लय हो जाता है किस से नाम नहीं लिया बोलो जय श्री कृष्ण जो स्वराट है स्वेन व राजते इति स्वराट जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है हिरण्य गर्भ या ब्रह्मा नहीं है प्रत्युत ब्रह्मा को भी जिन्होंने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया कैसा वेदार्थ ज्ञान यथ सूरय अपि मुहयंती जिसमें बड़े बड़े सूरी लोग भी मोह को प्राप्त होते हैं विश्वामित्र प्रवृत्ति आदि महामनीषी बड़े बड़े तत्वज्ञ ऋषि भी जिसे नहीं समझ पाते उस वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन जिसने करके बताया जैसे तेजों में सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है और जल में भी कभी कभी स्थल का भ्रम हो जाता है उसी प्रकार यह जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा सृष्टि उस अधिष्ठान सत्ता की वजह से सत्यवत प्रतीत होती है सत्य है नहीं पर सत्य जैसी लगती है ध्यान से सुनना माया और माया के कार्यों से जो सर्वथा परे है सर्वथा भिन्न है बिल्कुल अलग है न उस पर माया का असर न माया के किसी कार्य का असर जो त्रिगुणातीत है उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं उस सत्य की हम वंदना करते हैं वह सर्वे ध्याय हम सब उसका ध्यान करते हैं किसी ने व्यास्टी से प्रश्न कर दिया आप इतना अद्भुत ग्रंथ रचने जा रहे हैं चतुर्श्लोक भागवत की आपने महती व्याख्या लिखी है परमात्मा के मुख से निशृत ग्रंथ का आप पूरे संसार को समर्पण करने का भाव बना करके जा रहे हैं इस ग्रंथ में आपने किसी देव की स्तुति नहीं गाई व्यास ने बहुत गजब की बात कही यदि मैं राम की स्तुति गाऊं तो लगेगा कि राम परक ग्रंथ है यदि मैं स्तुति कृष्ण की गाऊं तो लगेगा केवल कृष्ण कथा ही इसमें है माता दुर्गा जी की स्तुति गाऊं तो मुझे लगेगा कि दुर्गा राम कृष्ण में कोई अंतर है भगवान शिव जी की स्तुति गाऊं तो लगेगा कि अलग अलग क्यों फिर भैरव जी कहेंगे थोड़ी मेरी भी गाओ। माता संतोषी कहेंगे थोड़ी स्तुति हमारी भी होनी चाहिए पर इंद्र हैं, वरुण हैं, यम हैं, कुबेर हैं, सूर्य है चंद्र हैं एक एक मंत्र सबका स्तुति में होना चाहिए और यदि मैं स्तुति प्रसंग इस प्रकार से गाऊंगा तो स्तुति प्रसंग थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा स्तुतियों में यदि चला गया समय तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं कहना चाहता हूं उसको कहने का टाइम ही ना रहे दूसरी बात मैंने केवल सत्य की वंदना करके ये बताने का प्रयास किया है कि सत्य ही नारायण है सत्य ही राम है सत्य ही कृष्ण है सत्य ही जगदम्बा भवानी मां कात्यायनी है साक्षात सत्य ही भगवान शिव हैं और सत्य ही धर्म है ऐसा मैं मानता हूं व्यास जी बोले इसके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भागवत के प्रथम श्लोक में मैंने किसी भी देवता की स्तुति छोड़ी नहीं है भागवत के प्रथम मंत्र में यह मंगलाचरण करके मैं ये बताना चाहता हूं कि चैंटी से लेकर के हाथी पर्यंत मैंने किसी की भी वंदना छोड़ी नहीं है सबकी वंदना कर ली क्यों क्योंकि सत्य में सब प्रतिष्ठित हैं। मंदिर हमें जरूर दिन में पांच बार छह बार दस बार दो बार एक बार टाइम मिले जाना ही चाहिए क्योंकि मंदिर जाना तो हमारा परम धर्म है लेकिन मंदिर जाना सार्थक हमारा तभी होगा जब हम सत्य को जीवन का आभूषण बनाएं अपने जीवन का आभूषण सत्य को बनाएं अपने जीवन का श्रृंगार सत्य से करें क्योंकि सत्य ही नारायण है सत्य ही राम है सत्य ही मां है और सत्य ही भगवान शिव हैं और सत्य ही धर्म है धर्मन दूसर सत्य समाना धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना तो क्योंकि धर्म ही सत्य है धर्मन दूसर सत्य समाना सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और यह बात मैं नहीं कहता आगम निगम पुराणों ने इसका व्याख्यान किया है इसलिए महर्षि वेद ने जो सत्य को प्रणाम किया अब आप यह नहीं बोल सकते कि व्यास ने वो देवता छोड़ दिया क्योंकि सत्य में तो सब हैं और सब में सत्य है बिना सत्य के तो दुनिया प्रतिष्ठित नहीं रह सकती इसलिए सत्य को प्रणाम करने का मतलब ही होता है सबको प्रणाम कर लिया सबकी वंदना हो गई वैसे तो धर्म की बड़ी व्याख्याएं की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई परहित बस के मन माही तिन कहां जग दुर्लभ कछु नाही तो सत्य को परिभाषित किया है धर्म को कई रूपों में परिभाषित किया है मनीषियों ने लेकिन धर्म सत्य है और सत्य धर्म है सत्य नारायण है सत्य समस्त देवरूप है इसलिए सबकी वंदना हो गई बोलो जय श्री कृष्ण और हमारे भागवत के टीकाकारों ने तो प्रथम श्लोक में राधा की वंदना कही है इससे आप राधा पर इसका भाव भी करते हैं नारायण पर भी इसका भाव है गोविंद पर किसका भाव है देवता किसी भी देवता को लेकर श्लोक की स्तुति की जा सकती है व्याकरण से इस एक श्लोक के 108 अर्थ तो संतों ने किए हैं श्रीमद् भागवत में अब यहां ये यह प्रतिष्ठित हो गया कि धर्म सत्य है तो महाराजा आपने सत्य को धर्म बताया बड़ी प्रसन्नता की बात है लेकिन क्षमा करना एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म तो किसी ने पूछा है परम धर्म क्या है धर्म तो हो गया सत्य बात खत्म कि धर्म सत्य है धर्म नारायण है लेकिन परम धर्म क्या है गुरु जी तो परम धर्म की व्याख्या कर रहे हैं धर्म प्रोज्जित कैतोत्र परमो निर्मत्सरा सता वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु मूलनम श्रीमदभागवते महा मुनिकृते कि सद्यो हृदय तेत्र कृति त्यासी ने बड़े सुंदर भाव में कहा भैया धर्म है सत्य और परम धर्म है कृष्ण की कथा बोलो जय श्री कृष्ण परम धर्म है गोविंद कथा धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परम निष्कप्टी जो ऋषि हैं निष्कामी जो संत हैं नलोभी जो महापुरुष हैं उनके द्वारा जानने योग्य परम धर्म है कृष्ण कथा भागवत कथा किसी ने पूछ लिया क्यों जी कथा है कैसी बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाती शिवद भागवत की कथा कल्याण देती है मानव का कल्याण करती है कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है और कैसी है भागवत कथा बोले तापत्रोन्मूलन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है तापों को नष्ट करती है कैसा भी ताप क्यों न हो संसार के जितने भी ताप हैं, उन समस्त तापों से तो इसको नष्ट करती ही है तापों का विनाश करती ही है त्रिताप को भी मिटाती है आध्यात्मिक ताप भी यदि है आधिदैविक ताप भी यदि है तो उनको भी नष्ट करती है आदि भौतिक के साथ में एक और बात अब आप ये बात बड़े ध्यान से सुनना नियम से हम लोग कथा का श्रवण करें अरे संसार के काम तो रोज होते रहते हैं ठंडी क्या ओले भी पड़े तो अभी कथा तो नियम से होनी चाहिए नियम से सुनना चाहिए हम यदि नियम से कथा श्रवण कर रहे हैं बिल्कुल श्रद्धावनत होकर तो हमसे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है पर अभी हमने कथा सुनी नहीं थी पौने नौ बजे थे और पौने नौ बजे और आपने घड़ी देखी और मन में सोचा अरे ठाकुर जी ने कल कहा था कि कथा नौ बजे शुरू हो जाएगी जल्दी करो आप तुरंत तो दौड़े घर से भागे अभी आप आए भी नहीं मंडप में आप पहुंचे नहीं केवल कथा सुनने का आपने संकल्प लिया कि पौने नौ बज गया हमको कथा में पहुंचना है तो भागवत में लिखा है कि जिस समय कथा सुनने का मन में संकल्प हम लेते हैं उसी समय गोविंद हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं बोलो जय श्री कृष्ण ऐसा लिखा है सद्यो हृदय कृति भी शुश्रूष भी स्रोतु में इच्छ भी अभी सुनने की केवल इच्छा जगी है हम पहुंचे नहीं है तो जिस समय सुनने की इच्छा हृदय में जगी सद्य हृदय हरि अवरुद्ध उसी समय भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं ऐसा व्यास्त बता रहे हैं। सद्यो हृदय अवरुद्ध ते प्रकृति भी शुश्रूष भी सात दिन नियम से सुन ले इससे बड़ा सदभाग्य तो हमारा क्या हो सकता है, है? एक शब्द भी भागवत का कान में पड़ जाए तो पावित्र प्रवेश कर जाता है सात दिन सुन ले इससे बड़ी बात और क्या है मेरे पास कनाडा से रात को फोन आया बोरे ठाकुर जी हम भागवत कथा सुनने वृंदावन आ रहे कनाडा में जो हमारी कथा का ऑर्गेनाइज करते हैं तो रात्रि को फोन आया कि हम राधेश्याम आश्रम में आके ठहर गए और नियम से मा के चरणों में बैठ के यहां कथा सुनेंगे क्योंकि वो टीवी में हमारी कथाएं कई चैनलों पर चलती है ना एक साधना चैनल है उस पर सवेरे सवा सात बजे आ रहा है उधर लंदन अमेरिका के कई चैनलों पर कथाएं चल रही हैं तो उसमें नीचे एक लाइनिंग चलती रहती है किस तारीख से किस तारीख तक कथा कहाँ है मां कात्यायनी के यहां कथा है 14 से 21 ये लाइन पढ़ी और बोले कि वृंदावन में कथा सुनने का ज्यादा महत्व होता है तो वो कथा श्रवण करने के लिए पधारे कहने का भाव क्या है परमात्मा की कथा जितनी श्रद्धा से सुनो उतना वो सुख प्रदान करती है उतनी ही कथा आनंद प्रदान करती है तो सद्यो हित्य तेत्र कृत भी, भी भगवान उसी समय हृदय में प्रविष्ट हो जाते है। हो हैं किसी ने खड़े होकर पूछ लिया महाराज जी भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ तो तीसरे मंत्र में बड़ी सुंदर बात कही के निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिवत भागवतम रसमाल मुह रो रसिका भूवि निगम कहते वेद को तो निगम कल्प तरोर गलित फलम निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है भगवान वेद रूपी कल्प वृक्ष उसका पका हुआ फल ही श्रीमद भागवत है कहते हैं साहब ये वेदरूपी कल्पक्षित तो बहुत विशाल है बहुत ऊंचा है उसका ये फल हम सबके लिए सुलभ कैसे हो गया हम सबको सुलभ कैसे बेन, बेन, बना तो कहते हैं सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम भगवान सुखदेव का मुख लग जाने से ये फल हमारे लिए सुलभ हो गया आपको मालूम है हमारे ब्रज में कहते हैं कि तोता जिस फल में मुँह लगा दे वो फल मीठा हो जाता है मेरी दादी जी थी ना उनका नाम था मिश्री देवी और जैसा मीठा नाम पहले ऐसे नाम होते थे मीठे मीठे और जैसा मीठा नाम वैसा ही उनका मीठा